भागवत कथा, सुदर्शन और का उद्धार। श्री जी कहते हैं एक बार नंद बाबा आदि गोपो ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों से जुटी हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिकावन की यात्रा की राजन वहां उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्वान्तर्यामी पशुपति भगवान शंकर जी का तथा भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार के सामग्रियों के द्वारा पूजन किया वहां उन्होंने आदरपूर्वक गौवें सोना वस्त्र मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दिए तथा उनको खिलाया पिलाया वे केवल यही चाहते थे कि इनसे देवाधिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो उस दिन परम भाग्यवान नंद सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था इसलिए वे लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही बेखटके सो गए उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था उस दिन वह भूखा भी बहुत था दयवश वह उधर ही आने निकला और उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया अजगर के पकड़ लेने पर नंद चिल्लाने लगे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 मैं पहले एक विद्याधर था मेरा नाम था सुदर्शन मेरे पास सौंदर्य तो था ही लक्ष्मी भी बहुत थी इससे मैं विमान पर चढ़कर कर यहाँ से वहाँ घूमता रहता था एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उनकी हंसी उड़ाई मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनी में जाने का श्राप दे दिया यह मेरे पापों का ही फल था उन कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह के लिए ही मुझे श्राप दिया था क्योंकि यह उसी का प्रभाव है कि आज चराचर के गुरु स्वयं आपने अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया है इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों के शरण ग्रहण करते हैं उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं अब मैं आपके श्रीचरणों के स्पर्श से शाप से छूट गया हूं और अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूं। भक्त बत्सल महायोगेश्वर पुरुषोत्तम मैं आपकी शरण में हूं। इंद्राजी समस्त लोकेश्वरों के परमेश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मन मुझे आज्ञा दीजिए अपने स्वरूप में नित्य निरंतर एक रस रहने वाले अच्युत आपके दर्शन मात्र से मैं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 गोपियाँ बड़े प्रेम और आनंद से ललित स्वर में उन्हीं के गुणों का गान कर रही थी अभी अभी सायंकाल हुआ था आकाश में तारे उग आए थे और चांदनी छिटक रही थी बेला के सुंदर गंध से मतवाले होकर भौरे इधर उधर गुनगुना रहे थे तथा जलाशय में खिली हुई कुमदनी की सुगंध लेकर वायु मंद मंद चल रही थी उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण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 जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही हैं वे गोपियाँ उस समय रो रोकर चिल्लाने लगीं दोनों भाइयों ने देखा कि जैसे कोई डाकू गाँवों को लूट ले जाए वैसे ही यह यक्ष हमारी प्रेयसियों को लिए जा रहा है और वे हा कृष्ण हाराम पुकार कर रो रही रो पीट रही हैं उसी समय दोनों भाई उसकी ओर दौड़ पड़े डरो मत डरो मत इस प्रकार अभयवाणी कहते हुए हाथ में शाल का वृक्ष लेकर बड़े वेग से क्षण भर में ही उस नीच यक्ष के पास पहुंच गए यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान ये दोनों भाई मेरे पास आ पहुंचे, तब वह मूड़ घबरा गया उसने गोपियों को वहीं छोड़ दिया स्वयं प्राण बचाने के लिए भागा तब स्त्रियों की रक्षा करने के लिए बलराम जी तो वहीं खड़े रह गए परंतु भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ वह भाग कर गया उसके पीछे पीछे दौड़ते गए वे चाहते थे कि उसके सिर की चूड़ामड़ी निकाल ले कुछ ही दूर जाने पर भगवान ने उसे पकड़ लिया और उस दुष्ट के सिर पर कसकर एक घुसा जमाया और चूड़ामी के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शंखचूड़ को मारकर और वह चमकीली मणी लेकर लौट आए तथा सब गोपियों के सामने ही उन्होंने बड़े प्रेम से वह मड़ी बड़े भाई बलराम जी को दे दी